नारायण नारायण आज का विषय है संतोष का स्थान श्री राम के सिवाय कहीं नहीं है सब लोग विषय में उलझ गए हैं उन्होंने अपने चित्त और मन विषय को अर्पण कर दिए हैं इससे किसी को समाधान नहीं मिलता सबको समान सुख दुख होता है विषय से उग जाने पर भी मन पर उसका प्रभाव रहता है पैसे के लोभ से निरंतर पैसे के पीछे पड़े रहे अर्थात रात दिन पैसे से ही खेलते रहे परिणामतः हाथ काला हो गया यह दोष पैसे का नहीं है हमारा ही है क्योंकि हमने पैसे को सच माना सब लोग यह जानते हैं कि दुख की जड़ मान सम्मान की भावना में है व्यवहार की पद्धति के अनुसार बर्ताव करना चाहिए समय असमय देखकर अर्थात अनुकूल प्रतिकूल समय देख बरतें और चित्त में संतोष रखें जब तक व्यवहार में रहना ज़रूरी है तब तक व्यवहार के नियमों का पालन करें जैसा आवेश धारण करें वैसा आचरण करें व्यवहार में हम दूसरों से जैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं वैसे ही व्यवहार हम दूसरों से करें जिस जिस से हमारा संपर्क आया वैसा ही स्नेह या व्यवहार हमें आचरण में लाना चाहिए अर्थात उसका रक्षण करना चाहिए व्यवहार में जो करना अनिवार्य है वैसी ही कृति हम करें लेकिन यह ध्यान में रखें कि हम किसी को दुख दर्द पीड़ा नहीं दे रहे संगति देख परख कर करें ऊपरी बातों या तड़क भड़क में ना आएं। ऊपर ऊपर तो मधुर बातें और भीतर से विष भरा हो तो ऐसे व्यक्ति की संगति न करना अच्छा जिसे जैसा उचित हो वैसा सम्मान दें छोटों को संतुष्ट करें बड़ों के आगे हमेशा नम्र रहें संसार में पहचान कर बरतना उचित होता है मन से हमेशा श्रेष्ठ अर्थात उदार दया का भाव रखकर कार्य करना चाहिए बाहर से नर नम्र रहना चाहिए किसी का भी अपमान या अपतिष्ठा नहीं करनी चाहिए हमेशा मधुर भाषण करें आलस्य को आश्रय न दें क्योंकि वह सारे जीवन का नाश कर देता है पराधीनता अत्यंत कठिन होती है यह बात सही है किंतु संसार में ऐसा कौन है जो पराधीन ना हो फिर भी व्यवहार में दबू बनकर ना रहें और आलस्य से हमेशा दूर रहें आलस्य हमारे भीतर ना आए यह यद्यपि सही है फिर भी परिस्थिति के अनुसार चलना ठीक होता है अर्थात जितना अत्यावश्यक आराम शरीर को देना चाहिए उतना दिया जाए पीछे क्या बीत गया वह ना देखें कल क्या होगा इसकी चिंता ना करें आज व्यवहार में जैसा उचित होगा वैसा करें और निरंतर प्रयत्न करते रहें जो आज मिल रहा है उसे लें भविष्य में अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए बिना काम दाम कैसे प्राप्त होगा संपत्ति का संग्रह करें लेकिन सभी खर्च ना कर डालें लोगों का जो देना हो वह थोड़ा थोड़ा देते जाएं, भविष्य में उधार ना लें जिसकी नौकरी करते हैं उसका कहना प्रमाण मानना चाहिए व्यवहार में दक्षता हो और हमेशा अचूक प्रयत्न किया जाए गृहस्थी में हमेशा सतर्क रहें और सत्य का ही पल्ला पकड़ें गृहस्थी करते समय जैसा जैसा अवसर आएगा वैसे बरतें इसे चातुर्य कहते हैं ऐसा व्यवहार करें कि जिससे किसी का नुकसान ना हो हमेशा यह ध्यान में रखें कि हम भगवान के हैं राम के सिवाय संतोष का अन्यत्र कोई स्थान नहीं है अतः राम जिस स्थिति में रखे उसमें उसका अनुसंधान रखकर संतोष माने नारायण नारायण